नमस्कार आप सुंदर रेडियो मोदी नाइनटी पॉइंट फोर एफ करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का एवं श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में हम लोग किसी पर्टिकुलर एक ट्रेड के बारे में बात करते हैं और उससे जुड़ी हुई सारी बातें आपको बताते हैं ताकि आप अपना करियर फ्रेम करने में आसानी फील करें और बहुत ही अच्छा अपना करियर को फ्रेम कर सकें और आगे बढ़ सके तो इसी लक्ष्य को लेकर इस कार्यक्रम की शुरुआत हमने की है तो आज के इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ मुंबई से राजीव गुप्ता हमारे साथ हैं जिनसे हम बात करेंगे और आई सेक्टर से बिलोंग करते हैं काफ़ी समय से आई में वो काम कर रहे हैं तो आइए उनसे जानते हैं उन्हीं के बारे में तो आप सभी की तरफ से राजीव गुप्ता जी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार नमस्कार राजीव जी बहुत ही अच्छा लग रहा है जब आपने कहा कि मैं आईटी सेक्टर से हूं तो मुझे लगा कि हमारे विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही अच्छा रहेगा कि कई लोग आजकल आईटी सेक्टर एक बहुत ही बूम कहते हैं जिसको जी. बहुत ही अच्छा एक नामचिन्ह करियर भी है और एक अच्छा इंडस्ट्री है जहां पर हम लोग अपना पैसा भी कमा सकते हैं और नाम भी कमा सकते हैं और लोगों को बहुत सारी चीज़ें हम दे भी सकते हैं तो ऐसे सेक्टर में जाने के लिए काफ़ी हमारे विद्यार्थी मित्र भी सोचते हैं कि हमें भी उसी फील्ड में जाना है और कुछ अच्छा काम करना है देश विदेश में सब वांटेड होता है तो उस, उसको सामने रखते हुए लोग उस तरफ जाते हैं लेकिन बात यह आती है कि कितने लोग सफल होते हैं कितने विद्यार्थी अच्छा कर पाते हैं ये भी एक मुद्दा है और कैसे हमें सुचारू रूप से इसमें एंट्री करके आगे बढ़ना है और अपना नाम कमाना है तो ये सारी बातें होती हैं जहाँ पर हमें जानकारी की आवश्यकता होती है इन्फॉर्मेशन की तो आई इन सारी चीज़ों को जानेंगे राजीव जी से तो आप सभी की तरफ से उनका स्वागत करते हुए सबसे पहले मैं चाहूँगा कि राजीव जी आप अपने बारे में बताइए जी आ, मुझे करीबन जो है इस आईटी क्षेत्र में चौदह वर्ष हो गए हैं और इन चौदह वर्षों में जो है हमने काफ़ी बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ भी हम जुड़े हैं और काफ़ी अच्छा अनुभव रहा इसमें आ, मैं बेजिकली जो है आई एम जावा सर्टिफाइड कंसल्टेंट मैं जावा टेक्नोलॉजी में काम करता हूँ पर इसके अलावा भी और सारी टेक्नोलॉजीज़ औरल या जो बताते हैं औरल के अलावा लिनक्स ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ में हमने काम किया हुआ है और आजकल मेरा थोड़ा ज़्यादा फोकस रहता है अपने युवा वर्क पे नहीं, नहीं। जो बेचारे मैं देखता हूँ मैं तो बॉम्बे में रहता हूँ लेकिन आ, देश के जो कोने कोने से दिल्ली से दिल्ली से लेके कहाँ कहाँ देश के प्रांत से जो है बच्चे जो हैं बॉम्बे आते हैं करियर के लिए और मेजॉरिटी आईटी टी इंडस्ट्रीज़ जो आप पाएंगे वो बेंगलोर हैदराबाद मुंबई ऐसे क्षेत्रों में ज़्यादा जो है सक्रिय हैं और हर एक के मन में यही तमन्ना रहती है कि जो है कैसे ज़्यादा पैसे कमाए जाएं और बहुत आगे बढ़ा जाए तो मैंने भी अपनी करियर की शुरुआत बॉम्बे से की मुंबई से की और अभी भी मैं सीनियर सॉफ्टवेयर कंसलटेंट के तौर पे मैं काम करता हूँ और जब भी थोड़ा समय मिले अवकाश मिले तो कॉरपोरेट ट्रेनिंग्स में भी जो है मैं जुड़ा हुआ जुड़ा हुआ हूँ आजकल ऐसा है तो मुझे अच्छे से ज्ञात है कि क्या माहौल होता है तो मुझे भी शुरू के दिनों में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था जैसे आज कल के हमारे युवा वर्ग को होता है <laughs> पहले जो साल होते हैं काफ़ी तकलीफ़ वाले होते हैं जी। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है कि कॉलेज में जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और कॉरपोरेट जगत में जब लोग आते हैं आ, तो ज़मीन आसमान का अंतर होता है और ये बड़ा ही कष्टदायक होता है युवा के लिए और ऐसे फेज में जो है काफ़ी संयम और धीरज की आवश्यकता होती है लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलता है सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है तो मैं भी गत चौदह वर्षों से जो है इसका अध्ययन भी कर रहा हूं और मैं संस्था से भी जुड़ा हूँ ब्रह्मा कुमारी संस्था से भी जुड़ा हुआ हूं और यहां के मेडिटेशन ने भी मुझे काफ़ी हेल्प किया उन समयों में जब मैं काफ़ी स्ट्रेस हुआ करता था और आज आपको बता देते हैं कि लगभग ऑलमोस्ट हर एक आई कंपनी में कम से कम दस से ग्यारह घंटे काम करने ही पड़ते हैं लोगों को सैलरी तो दिखाई देती है कि आई क्षेत्र में बहुत पैसा है but like money at what cost you have to devote plenty of time and <laughs> patience asha <laughs> <laughs> जी राजीव जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपका आईटी सेक्टर पे काम आपने किया और किस तरह से आप किन किन लोगों से आप जुड़े हुए हैं और क्या क्या करते हैं वो सारी बातें आपने बताएं आशा करता हूँ हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को आपके बारे में थोड़ी सी बातें जरूर पता चल गया होगा और मैं जैसे कि हम लोग बात करते हैं किसी एक पर्टिकुलर ट्रेड में जैसे कि हम लोग ने शुरुआत में ही कहा कि करियर इन आई सेक्टर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर हम अपने युवा वर्ग किस तरह से एंट्री करें और कैसे आसानी से बहुत अच्छी मुकाम हासिल और जैसे कि बहुत सारी बातें आती है जैसे शुरुआत में ही आपने कहा कि एक टाइम स्पेंड करना पड़ता है पैसा मिलता है। बहुत है लेकिन टाइम और इसके साथ और भी एक बात आती है इंडिविजुअली आप कुछ नहीं कर सकते तो वो दोनों चीजों को कैसे हम लोग अच्छी तरह से कर पाए तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि आ, पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आई सेक्टर है क्या चीज और इसमें किस तरह से काम होते हैं और किस लेवल से शुरू होता है जो है अपने इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद यूजुअली क्या होता है कि कॉलेजेस में जब इंजीनियरिंग पूरी हो जाती है तो कई बार कैंपस रिक्रूटमेंट होता है बच्चे वहाँ से सिलेक्ट होते हैं लेकिन सारे बच्चे सिलेक्ट नहीं होते हैं नहीं। उनकी भी रिक्वायरमेंट होती है इसके बाद जब युवा आता है आई क्षेत्र में तो मैं ब्रीफ एक समरी आपको देना चाहूँगा कि ऐसे चार पाँच सेक्टर्स है आई में जिसमें युवा जा सकता है जैसे अक्सर करके लोग जब दसवीं या बारहवीं की बारहवीं की एग्ज़ाम देते हैं तो लोग समझते हैं या तो इंजीनियर बनूंगा या तो डॉक्टर बट आईटी के क्षेत्र में ऐसा नहीं कि केवल आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है उसमें आपकी अलग अलग रुचियों के रुचियों के अनुसार जो है अलग अलग फ़ील्ड्स हैं उदाहरण के तौर पर कि अगर मान लीजिए आप प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छे हैं तो आप जावा और डॉट नेट जैसे आज टेक्नोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा चल रही हैं वो आप चूज़ कर सकते हैं बट आवश्यक नहीं कि हर बच्चा जो है वो इन चीज़ों में महारत हासिल करें हाँ हाँ। अगर मान लीजिए कि हमें इसमें प्रोग प्रोग्रामिंग में अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो इसके अलावा आप चाहें तो औरकल डेटा जो है अच्छा। डेटा बेस के करियर को चूज़ कर सकते हैं अगर ये भी पसंद नहीं आ रहा है फिर भी आपके पास ऑप्शन है आप चाहें तो लिनक्स या ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं सीख आप सिस्टम एडमिन का भी काम कर सकते हैं नेटवर्किंग सीख सकते हैं अच्छा अगर कोई कहेगा नहीं मुझे इसमें भी रुचि नहीं है तो उनके उन्हें ऐसे लोग विद्यार्थियों के लिए भी हमारे पास है एंड यू कैन गो इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एज वेल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ऐसा फील्ड है जिसमें फ़िलहाल शुरू के दिनों में कोई कोडिंग की आवश्यकता नहीं, नहीं। पड़ती है अगर कोई कह नहीं मुझे तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में भी नहीं जाना है ना मुझे प्रोग्रामिंग पसंद आती है फिर भी आई एक ऐसा फील्ड है कि अगर आपके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल हैं और लोगों की रिक्वायरमेंट को समझ सकते हैं तो यू कैन बी अ बिजनेस एनालिस्ट एज वेल जिसमें जो है सॉफ्टवेयर बनने के पहले जो एनालिसिस की जाती है उस प्रक्रिया में भी आप जो है शामिल हो सकते हैं तो आईटी एक बहुत ही वास्ट फील्ड है पर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि युवावर केवल प्रोग्रामिंग पर टारगेट करता है ऐसे आवश्यक नहीं है आप अपनी रुचि को पहचाने अपनी विशेषता को पहचाने और विशेषता को पहचानने के पश्चात जिस जो मैंने फील्ड्स बताए स्ट्रीम्स बताएं उसमें से जिसमें आपकी रुचि हो उसी में आप स्पेशलाइजेशन करें मास्टरी करें कहीं ऐसा ना हो कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड एंड मास्टर ऑफ नन यस yes. <laughs> तो ये बहुत ये विदेशों में ऐसी देखी जाती है कि वो एक चीज़ को चूज़ करते हैं और उसको पूरे डिटेल में करने का प्रयास करते हैं।, करते हैं तो ये अलग अलग ऑप्शन आपके पास आई फील्ड में जो है ओपन है और बहुत अच्छे से कर सकते हैं हमने देखा है कि कोई युवा इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद या जो बी एस भी कहीं करते हैं पूरी हो जाने के बाद आप किसी एक टेक्नोलॉजी को पकड़ें और उसको अच्छे से चार पाँच महीने अच्छे से मास्टरी हासिल करें तो बड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा लेकिन इसके अलावा जब बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी जो कंपनी का रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है तो उसमें पहले एप्टीट्यूड टेस्ट लिए जाते हैं जिसमें थोड़ी बहुत आपको गणित की भी आवश्यकता होती है कम्युनिकेशन स्किल जो है वो भी आपका टेस्ट किया जाता है और आप टीम में काम कर सकते हैं कि नहीं।, नहीं।, नहीं तो ग्रुप डिस्कशंस जी भी रखी जाती हैं तो टेक्निकल स्किल के साथ जो है जो सॉफ्ट स्किल इसकी भी उतनी ही अहमियत जो है इस क्षेत्र में होती है तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है जिसपे ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है मैं तो युवा वर्ग से ये कहूँगा कि अक्सर करके मैं प्रश्न पूछा करता हूं ना जो कंपनीज में कई बार मैं जो है आ, आ, बच्चे जो जॉइंट होते हैं तो मैं जो है उनकी ट्रेनिंग भी कई बार लिया करता हूं एक महीने की रिग्रेस ट्रेनिंग होती है जिसे लोग इंडक्शन ट्रेनिंग कहते हैं कंपनीज में आठ आठ घंटे उन्हें बिठाया जाता है तो मैं अक्सर करके पूछता हूँ कि अगर आपको सफल होना है तो कौन कौन सी स्किल की आवश्यकता है टेक्निकल स्किल कितनी चाहिए और सॉफ्ट स्किल या ह्यूमन मैनेजमेंट स्किल कितनी चाहिए तो बच्चे समझते हैं फिफ्टी फिफ्टी बट वास्तविकता ये है कि जितने आप मैनेजरी लेवल पर देखेंगे तो आपके टेक्निकल स्किल बहुत कम मायने रखते हैं ह्यूमन स्किल लोगों के साथ डील करना लोगों के साथ मैनेज करना टीम को मैनेज करना उसको ज़्यादा अहमियत दी जाती है और ये थोड़ा सा हमें थोड़ा अजीब लगता है कि हमारे कॉलेज़ में इन सब चीज़ों की शिक्षा जो ह्यूमन स्किल और ह्यूमन मैनेजमेंट स्किल की शिक्षा जो है वो इतनी दिखने में नहीं आती है जो बच्चा जो है आई टी इंडस्ट्री में चार या पाँच वर्षों के बाद धीरे धीरे सीखता तो टेक्निकल स्किल मैं समझता हूँ मुश्किल से 30 परसेंट भी हो चलेगा लेकिन ह्यूमन स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डीलिंग विद पीपल नोइंग पीपल अंडरस्टैंडिंग पीपल एंड डीलिंग विद द कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स एज वेल ये भी एक कला एक विद्या है और मुझे इसमें काफ़ी मदद मिली थी जब मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था से मैं जुड़ा हुआ था और क्योंकि यहाँ पर जो है लोगों से कैसे व्यवहार कला करना लोगों को कै, लोगों को कैसे परखना कैसे उनसे डील करना इसकी शिक्षा मुझे बहुत काम में आई और काफ़ी हद तक मुझे टीम मैनेजमेंट में, में भी इसका सहयोग मिला तो ये एक अच्छी बात है और मैं युवा वर्ग से ये अनुरोध करूँगा कि टेक्निकल स्किल को तो आप एनहांस करते हैं लेकिन इसके साथ जो है आप अपने ह्यूमन स्किल पे विशेष ध्यान दीजिए राजीव जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को पसंद आ रहा होगा किस तरह से हम आई टी सेक्टर में अगर अपना करियर के लिए करियर के बारे में सोच रहे हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखिए टेक्निकल चीज़ें तो आप सीख ही लेते हैं समझ ही लेते हैं लेकिन उसके साथ में जो हमारे कलीग्स होते हैं जो हमारे बॉसेस होते हैं जहाँ पर हम हम लोग जाते हैं जॉब करने के लिए तो उनके साथ भी एक प्रेमपूर्ण जो डीलिंग है आपकी अच्छी होनी चाहिए जिसको राजीव जी ने कहा ह्यूमन स्किल्स जो सीखनी चाहिए उन चीज़ों को अच्छी तरह से आप समझ लेते हो तो बहुत ही अच्छा होता है इवन बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग अपने दोस्तों के साथ मिलजुल के रहते हैं अगर हम अपना ही टेक्निकल चीज़ों को लेके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उसमें भी दिक्कतें आती हैं लेकिन सबको टीम वर्क होता है तो सबको साथ में लेके कर चलता है तो उसमें एक अलग ज़्यादा समय तक हम टिके रहते हैं वरना मुश्किल होता है तो ये सारी चीज़ें जो है प्रैक्टिकल अनुभव है राजू जी का जो उन्होंने सुनाया है और बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स के बारे में बताया उन्होंने और आप उस हिसाब से अपने स्किल्स को अपने अंदर की जो क्वालिटी है उसको देख आप उस फील्ड को चुनिए और आगे बढ़िए अगर इवन सभी चीज़ों के अंदर अलग अलग वेराइटी जो आपको पसंद नहीं आ रहा है तब भी आप कम्युनिकेशन करके भी आप आई सेक्टर में आगे बढ़ सकते हैं लोगों को क्या रिक्वायरमेंट है उनका वो चीज़ों की भी अगर आपके पास जानकारी है तो भी आप आईटी सेक्टर में आ, सर्वाइव कर सकते हो अच्छा नाम कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है और मैं चाहूँगा कि हमारे इस कार्यक्रम में हम लोग जैसे कि करियर की शुरुआत हम लोग उसमें बात करते हैं कि अगर समझो आई में ही मुझे करियर बनाना है तो मेरे अंदर कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए एक तो स्किल आपने बताया कि टीम के साथ होना चाहिए ह्यूमन स्किल जो आपने वो तो है ही है लेकिन इसके साथ में हमारे अंदर कौन सी क्वालिटी होनी मेरा नेचर कैसा होना चाहिए उसमें जाने के लिए तो, वो थोड़ा सा अगर डिफाइन करते तो हमारे विद्यार्थियों को थोड़ा आसानी होगा कि हाँ मेरे लिए सही है जी आमतौर पर आई टी सेक्टर में जब बच्चा आता है तो एक उदाहरण के तौर पर मान लीजिए सॉफ्टवेयर डेवलपर बनता है तो टेक्निकल स्किल तो बहुत अच्छी है परफॉर्म भी अच्छा कर रहा है लेकिन अगर सैलरी या मनी चाहिए तो कहीं ना कहीं लीडर तो बनना ही पड़ेगा और लीडर बनने के लिए लोगों को मैनेज करना पड़ेगा और आप जानते हैं कि लोग अलग अलग, अलग, अलग प्रकार के होते हैं और उनका अपना थोड़ा ईगो भी होता है कि हम यहाँ से पढ़े हैं यू नो ऑल दिस ये ईगो फैक्टर भी थोड़ा बहुत मैटर करता है अब ऐसी टीम को मैनेज करना ये अपने आप में बहुत बड़ा आर्ट होता है अब मान लीजिए कि दो बंदे हैं एक बंदा जो है टेक्निकली बहुत साउंड है लेकिन दूसरा जो है इतना साउंड नहीं है बट वो लोगों को मैनेज कर सकता है और उसमें कुछ क्वालिटीज़ भी हैं बड़े जो सीनियर्स हैं उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं तो ये क्वालिटीज़ भी चाहिए साथ में वी इज़ वेरी क्लियर अपने वे बड़ों से बहुत क्लियर है तो अगर ऐसी कुछ विशेषताएं क्वालिटीज़ और टीम मैनेजमेंट की स्किल है तो बहुत स्पष्ट बात है कि आप टेक्निकली कितने भी साउंड हो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी जितने की उस बंदे को मिलेगी जो पूरी टीम को मैनेज कर सकता है और आप जानते ही हैं कि अक्सर आई टीम में थोड़ी स्टेबिलिटी के चांसेज़ बहुत कम रहते हैं अक्सर लोग एक दो साल जॉब करते हैं और कंपनी स्विच ऑन करते हैं तो हमेशा कोई ना कोई रिक्त स्थान बना ही रहता है और उस रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उसी उन्हीं लोगों को लिया जाता है जो टीम को कोऑर्डिनेट कर सके मैनेज कर सके और काफ़ी जो है अंदर से ऑर्गेनाइज्ड हो इसलिए मैं बार बार ये लोगों को कहता हूं कि ये बहुत ही गलत भ्रामतियाँ रहती हैं युवाओं में कि बस हमें तो कोडिंग करनी है कोडिंग करनी है हाँ डेवलपमेंट करना है टेक्निकल स्किल नो देट इज़ नीडेड But if you want, you can ask to your senior as well. आप चाहें तो अपने बड़ों से भी पूछ सकते हैं जो आई टी क्षेत्र में कई साल से जुड़े हुए हैं ह्यूमन स्किल का बहुत ही महत्व जो है माना जाता है लेकिन कॉलेज़ में हम देखते हैं जैसे हमारी जो आजकल की शिक्षा पद्धति है आई hmm. not criticizing the college education, एजुकेशन बट ये कहीं ना कहीं इसका अभाव ज़रूर है जो हमारा युवा face फेस करता है पहली बार जब जाता है और जब उसे जान के प्रेशर दिया जाता है तो इस प्रेशर को कई बार बर्दाश्त नहीं कर पाता <laughs> या तो डिप्रेशन में चला जाता है या इतना टेंसड और परेशान हो जाता है कि बात मत पूछिए और या तो फिर कई बार ही नो ही इवन गेट एडिक्टेड एज वेल कई बार वो एडिक्ट भी हो जाता है ऐसा भी है तो सबसे महत्वपूर्ण तो स्किल जो मैं मानता हूँ टेक्निकल स्किल तो चाहिए चाहिए बट उसके साथ ह्यूमन स्किल बहुत बहुत यानी बहुत ही महत्व तो बहुत ही जरूरी चलिए हाँ। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आप अगर आईटी सेक्टर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप टेक्निकली साउंड तो होंगे ही लेकिन उसके साथ ह्यूमन स्किल्स की भी बहुत ज़रूरी है जिसको आप अच्छी तरह से कर सकते हैं और इसके लिए आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं लोगों के साथ जुड़ना होगा एक टीम को डील करना होगा तब आपको पता चलेगा और इसके लिए काफ़ी चीज़ें आपको सोचना पड़ेगा समझना पड़ेगा उसमें एक और चीज़ें जो है ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि अक्सर करके हमारे जो भारत के और जो प्रांत के बच्चे होते हैं मेट्रोपोलिटन सिटीज़ को छोड़कर मुंबई डेली और चेन्नई जो भारत के राजस्थान या जो और अन्य प्रांतों से आते हैं महाराष्ट्र से आते हैं तो उनमें पाया जाता है कि एक तो उनका कॉम्युनिकेश कमिकेशन स्किल इतना स्ट्रांग नहीं होता नहीं है तो उनके माइंड में एक जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है कि भाई मैं इंग्लिश अच्छे से बोल नहीं पाता हूँ समझ तो लिया है मैंने मैंने इंजीनियरिंग पूरी भी कर लिया है लेकिन मैं इंग्लिश कहीं अच्छे से जो है आई एम नॉट एबल टू कम्युनिकेट विथ अदर्स सो दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं वो एक इंफ्रियोरिटी कॉम्प्लेक्स में जीता है mm -hmm. देखा जाए तो काफ़ी होशियार होता है बच्चा mm -hmm. लेकिन इसी की वजह से कहीं ना कहीं फिर इंटरव्यू में जाना हैजिटेट करना ये सब चीज़ें होती हैं पर मैं ये उनको ये टिप्स देना चाहूँगा कि थोड़ा बहुत अगर अभ्यास किया जाए प्रैक्टिस किया जाए इन सब चीज़ों से हम बाहर हट सकते हैं आ सकते हैं बाहर उभर सकते हैं और अगर फिर भी कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी इफ टेक्निकली वी आर साउंड इन दैट टर्म्स तो इंटरव्यूअर समझ जाता है कि भले कम्युनिकेशन थोड़ी सी इसकी वीक है लेकिन एक काम का बंदा है इसे रखा जा सकता है तो इस इंफ्रोरिटी कॉम्प्लेक्स में कभी ना जीएँ कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही कमजोर है नहीं पर उसके इम्प्रूव करने के प्रयास में करें और मैं अक्सर करके बच्चों को कहता हूँ कि आप बोल रिकॉर्ड कर, करें अपनी आवाज़ आपके पास तो आज मोबाइल भी है यू रिकॉर्ड योर वॉइस और बोल ऐसे अभ्यास करें तो कम्युनिकेशन पर काफी असर भी पड़ता है और इंटरव्यू प्रिपरेशन के भी आजकल बहुत सारे टिप्स मिल जाते हैं सही बात उसका भी सारा बच्चे ले सकते हैं जी राजीव है जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया जिस तरह से जो कमियां होती हैं हमारे अंदर और अलग अलग राज्यों से अलग अलग गाँव से लोग आते हैं पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल है उसका थोड़ा सा डर रहता है जिसके वजह से काफ़ी टाइम लगता है उन्हें कोपअप करने में आगे बढ़ने में तो उसके लिए आपने बहुत ही अच्छी बात बताया कि किस तरह से हम उसको ठीक कर सकते हैं मोबाइल जो है आज यूज़ करते हैं हम उसका यूज़ करते हुए अपनी वॉइस अपने बले रही अपना कम्युनिकेशन को ठीक कर सकते हैं और रोज़ थोड़ा थोड़ा अच्छे लोगों से मिलिए अपने दोस्तों से मिलिए और उस भाषा में बोलने का कोशिश कीजिए उनसे बताइए कि मैं ये भाषा बोलूँगा आप उसे समझ के उसी तरह कम्युनिकेट मेरे से करना ताकि मुझे सीखने को मिले तो इस तरह के आप छोटे छोटे टिप्स को अपनाएंगे तो आप अच्छी तरह से आगे बढ़ पाएंगे चलिए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं आप सुनाए हैं रिडमोट वन नाइनटी पर करियर इस कार्यक्रम को सुनते रहो मुस्कराते रहो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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं करियर इन आईटी सेक्टर के बारे में और राजीव जी हमारे बीच में हैं राजीव गुप्ता हमारे साथ हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छी बातें आप सभी को बताया है किस तरह से आईटी सेक्टर में हम लोग अच्छा सर्वाइव कर सकते हैं अच्छा कमा सकते हैं अच्छा आगे बढ़ सकते हैं अच्छा नाम कर सकते हैं उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास किसी भी ऑप्शन जो आपका इंटरेस्ट सब्जेक्ट है उस जगह पर आप काम कर सकते हैं उसके साथ एक बहुत ही अच्छा अहम मुद्दा जो उन्होंने बताया वो ये है कि ह्यूमन स्किल्स ये बहुत ज़रूरी है इसको अगर आप डेवलप कर लेते हैं किसी अच्छे एनजीओ के साथ जुड़कर काम करने से ये डेवलप होता है जैसे राजीव जी ने कहा कि मैं ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़ा हूँ तो वो एक ऐसा संस्थान है जहाँ पर ह्यूमन स्किल्स के ऊपर काम किया जाता है जीवन जीने की बातें बताई जाती हैं मूल्यों के साथ कैसे जीवन जिया जी जाता है वो बताते हैं थोड़ा सा एक सेवन डेज का कोर्स आप अगर कर लेते हो तो ये चीज़ें आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती है ह्यूमन स्किल आपका बहुत ही अच्छी तरह से शॉर्ट टाइम में बढ़ जाता है तो आइए आगे बढ़ते हैं फिर से एक बार राजीव गुप्ता का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही अच्छा लग रहा है जब आपने कहा कि मैं आईटी सेक्टर से हूं तो मुझे बहुत अच्छा <laughs> लगा हमारे विद्यार्थियों को आईटी सेक्टर के बारे में जानकारी हो तो जैसे कि आपने अपना सफल करियर बनाया है तो मैं चाहूंगा कि आईटी सेक्टर में बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अपना करियर बनाया है सफल नाम एक अच्छा नाम कमाया है उसके पहले एक और चीज़ में जोड़ना चाहूंगा मुझे जस्ट याद आ गया क्योंकि आप जो बातें बता रहे थे क्योंकि आप बता रहे थे कि कैसे ये जो है ये ध्यान और मेडिटेशन कैसे चीज़ें काम में आती हैं मैं इसको अपना एक प्रैक्टिकल आपको अपना अनुभव शेयर करना चाहूँगा मुझे याद है जब मैं जेरोक्स कॉर्पोरेशन के लिए कार्य कर रहा था और कोडिंग बहुत टफ हुआ करती थी और बॉम्बे में बॉम्बे में एक टीम फॉम की गई थी नहीं, नहीं, नहीं। और हमें काफ़ी लंबे टाइम तक बैठना पड़ता था तो उसमें कई एरर्स आते थे सॉफ्टवेयर में जिसे सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत आती थी और मैं देखता था कि पूरे दिन बैठने के बाद भी एरर सोल्व नहीं होते थे तो हमारे जो सहपाठी या जो हमारे मित्र थे वो काफ़ी पैनिक हो जाया करते थे जी। अब उस सिचुएशन में मुझे मेडिटेशन और साधनाएं जो हैं कहीं ना कहीं उसकी हेल्प मिलती थी और मैं धैर्यता बनाए रखा करता था अच्छा अगले दिन मैं जा रहा हूं फिर से तो अगले दिन देख रहा हूं शांति दिमाग से आज उस एरर को सोल्व करने में लगा हूँ अब उस एरर को सॉल्व करने में मैं देख रहा हूँ कि अलग अलग अल्टरनेटिवस मिल रहे हैं लेकिन वो एरर सोल्व नहीं हो रहा फिर भी मैं धैर्यता कायम रखे रहा हूँ और हमारा जो मैनेजर है आके पूछता है कि यस राजीव वट इज़ द प्रोग्रेस अब ऐसे टेंशन के माहौल में हर एक व्यक्ति डरा रहता है कि भाई कंपनी के लिए कर रहा हूँ कल पूरा दिन बीत गया आज बीत गया कुछ नहीं हो रहा है धैर्यता पेशेंस पेशेंस तो वो चीज़ें थी जो मैंने ध्यान या मेडिटेशन सीखा था तो मैं अपना संतुलन नहीं खोता था लेकिन जो हमारे मित्र थे इतने परेशान हो जाते थे कुछ तो एकदम टेंशन में पैनिक हो जाते थे उनको लगता था कि भाई अजीब बंदा है इसको तो कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा तो मुझे इस बात का बड़ा संतोष होता था कि एटलीस्ट आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट इसके बाद तो जो भाग्य होगा लेकिन आई डिड माय लेवल बेस्ट दैट्स व्हाट आई कैन डू और ऐसे धैर्यता रखें मैं अगले तीसरे दिन भी जा रहा हूँ तीसरे दिन यही सिचुएशन फिर भी एरर सॉल्व नहीं हो रहे हैं लेकिन लास्ट में जैसे शाम का समय आ रहा है एरर सॉल्व इतनी शांति और सुकून लेकिन देखिए उस तीन दिनों के अंदर मैंने अपने मेंटल बैलेंस को बनाए रखा, बनाए रखा बनाए रखा अगर ये मेडिटेशन या ध्यान नहीं होता तो मेरे तो लिए कितना मुश्किल होता। बड़ा मुश्किल हो जाता बीच बीच में कई बार ऐसा हुआ करता था कि हमको रात को जागना भी पड़ता कई बार समाइम ड्यू टू अर्जेंसी ऑफ द क्लाइंट वी हैव टू स्पेंड नाइट इन द कंपनी तो ऐसे समय पर भी जो है ये बीच बीच में मेडिटेशन कर लेने से हम इतने रिचार्ज हो जाया करते थे उनको लगता है अजीब बंदा है पूरे दिन बैठा रात बैठा इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा तो पूछते थे हमारे फ्रेंड्स भाई तुम कहाँ पे जाते हो हमें भी टेक्निक सिखा दो तो ये सब ये बेनिफिट्स मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकल मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा ये मेडिटेशन के इतने सारे बेनिफिट्स हाँ तो okay. इसने मुझे बहुत हेल्प किया जी अच्छी हाँ। बात राजीव जी आपने बताया और हम आशा करते हैं हमारे विद्यार्थी मित्रों को ये सारी चीज़ें काम आएगी और इसको कहीं कही ना कहीं आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए अपने जो स्किल्स है उसके अंदर एक नाम लिख के रखिए मेडिटेशन मुझे सीखना है तो आपके लिए वो बहुत काम आएगा और फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए आपके पास तो पूरा आसमान है जहाँ तक आप उड़ सकते हो उड़ सकते हैं आई सेक्टर तो बहुत वास्ट है तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि कुछ एक दो उदाहरण ज़रूर सुनना चाहेंगे हम लोग जो एकदम ग्राउंड लेवल से उठकर आईटी सेक्टर में एक नाम कमाया हो करियर सफल किया हो मैंने अपने कई जैसे पूछ रहे हैं मेरे बहुत सारे ऐसे मेरे स्टूडेंट्स हैं आजकल थोड़ा मैं ट्रेनिंग पे भी ज्यादा फोकस्ड हूँ ऐसे थे जो इन देर फ्रॉम वर्निकुलर मीडियम और बॉम्बे आए हुए और मैंने देखा कि शुरू के दिनों में थोड़े संघर्ष कर रहे थे लेकिन उनका फेथ और ट्रस्ट बहुत जबरदस्त था उन्होंने एक टेक्नोलॉजी को पकड़ा और उसको डूइंग द मास्टरी ओवर दैट उनको काफी असिस्टेंस भी मिली और यूजुअली क्या होता है आईटी फील्ड की जब बात आती है तो लोगों के मन में सबसे पहले जो चीज़ आती है कि सैलरी कितनी मिलेगी <laughs> <laughs> तो उसने टेक्नोलॉजीज़ को अभी उस बंदे को मुश्किल से मैं समझता हूँ कि अभी छः सात महीने हुए होंगे और उसने कंपनी ज्वाइन कर ली और उसकी सैलरी स्टार्टिंग में मैं मैं समझता हूँ मुझे याद मुश्किल से होगी सात आठ आठ दस बस इतनी ही थी उसको ज़्यादा नहीं देते थे क्योंकि फ्रेशर है इतना एक्सपीरियंस नहीं है उस बंदे ने चार पाँच महीने के अंदर पूरे उस सॉफ्टवेयर पे अपना ग्रिप हासिल कर लिया आ, आ, आ. और इतना हासिल कर लिया कि कंपनी को उसके ऊपर डिपेंडेंट बनना पड़ा एंड ही डिमांडेड द सैलरी की नाओ आई वांट सच एंड सच सैलरी तो कंपनी को सात से ले कर पच्चीस हज़ार तक उसको देने पड़े छः महीने के अंदर अच्छा। कंपनी इतनी डिपेंड हो गई <laughs> और उसने अपने स्किल को इतने अच्छे से एनहांस किया कि फिर वो क्या करता है कि करीबन डेढ़ साल कंपनी में रहता है और कंपनी चेंज करता है एंड ही ज्वाइंस अ न्यू कंपनी एंड नाव ही सैलरी तभी उसकी सैलरी पच्चीस से विद इन वन एंड हाफ ईयर इट कम्स टू 50,000 थाउजेंड पर मंथ और वही वही बंदा ये मुश्किल से सवा दो साल हुआ होगा जहाँ तक मुझे मालूम है नाव ही इज वर्किंग इन बिग डेटा हरूप टेक्नोलॉजी है उसके उसमें उसका यह था कि लगन बहुत ज़बरदस्त थी एंड नाव ही इज गेटिंग द पैकेज ऑफ थर्टीन लैक पर ईयर अब अब अंदाज़ा लगा सकते हैं लेकिन इससे पैसे की बात नहीं उसके पीछे उसकी लगन, लगन उसकी, उसकी मेहनत वरना सोचिए वो कहाँ वर्निकुलर मीडियम का वो बच्चा और उसकी लगन इतनी ज़बरदस्त थी ऐसे नहीं कि बहुत सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन जैसे जो गुण होते हैं ना हार्ड वर्किंग और सिंसियरिटी ऐसे कुछ गुण थे जिससे वो इतने ग्राउंड लेवल से नाउ ही इज इन टू दैट कंफर्ट जोन एंड नाउ ही इज ऐट अ मैनेजरियल लेवल तो मैंने उसे पूछा था कि राहुल बताओ आ, क्या लग रहा है तुम्हें अभी क्या लग रहा है सक्सेस के लिए क्या चाहिए गुलता सर आप बिल्कुल ठीक क्या है रहते हैं पहले मुझे आपकी बातों पर यकीन नहीं होता था <laughs> कि टेक्निकल टेक्निकल लेकिन ह्यूमन स्किल और ये सब चीज़ें हैं जो सच में आदमी को सफलता की राह की तरफ ले जाती हैं ऐसे बने कोई एग्जाम्पल्स जो है आई क्षेत्र में आप पाएंगे लगन डेडिकेशन और ये जो मैंने मौलिक गुणों की बात कर रहा था लोगों को तो टेक्निकल स्किल दिखाई जाता है लेकिन इसके पीछे जो मौलिक किया जो बेसिक क्वालिटीज़ जो होती है ना वो ले जाती हैं कई में ईमानदारी और सिंसेरिटी होती है और उनके बॉसेस जो होते हैं उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं एंड दे चूज देम एस एडर और वो सफलता की सुनियोगी तक आगे पहुँचते जी राजीव जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्रों को काफ़ी पसंद आ रहा होगा और आईटी सेक्टर के बारे में जो लोग सोच रहे हैं उनके लिए काफ़ी आसान हो गया होगा कि अब आईटी सेक्टर में हम लोग किस तैयारी के साथ जाए और किस तरह से कौन कौन से स्किल अपने साथ ले कर जाए तो हम अपने आई सेक्टर में करियर को सफल बना सकते हैं तो चलिए दोस्तों आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है और राजीव जी का जो एक्सपीरियंस है आप तक पहुँचा है और मैं आशा करता हूँ कि ये एक्सपीरियंस जब भी हम लोग किसी अच्छे व्यक्ति के एक्सपीरियंस सुनते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और ये आप ज़्यादातर इन सारी बातों को लिख के रखिए मैं आशा करता हूँ आपने पेज और पेन लेके बैठे होंगे आप उसे लिख के रखिए कि किन किन चीज़ों को आपको अपने अंदर डेवलप करना है तो वो सारी चीज़ें आप लिख के रखते हैं तो उनके ऊपर काम करना शुरू कर देते तो निश्चित तौर पे आपकी विजय आज ही से शुरू हो जाता है और इस विजय की यात्रा में आप सफल होकर एक अच्छा नाम भी करेंगे और अच्छा काम भी करेंगे ऐसी आशा हम लोग करते हैं और जाते जाते राजीव गुप्ता जिसे मैं कहूँगा कि एक बहुत ही अच्छा स्लोगन या मोटिवेशनल थाट जरूर सुनाए क्योंकि वो ट्रेनिंग कराते हैं लोगों को मोटिवेट करते हैं तो हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को भी एक मोटिवेशन दे अपने करियर में अपने जीवन में सफल बने इसके लिए जी हाँ मैं जैसे आपने पाया होगा कि ऑलरेडी हमने वार्तालाप में जो बताया कि द वे टू तो सक्सेस इज नॉट द टेक्निकल बट द ह्यूमन स्किल जी हाँ तो ह्यूमेंस के लिए ही एक चीज़ है जिसमें बच्चे थोड़ा ध्यान भी दें ह्यूमेंस के लिए तो सारी विशेषताएँ तो अपने आप आ ही जाती हैं <laughs> तो यही एक सफलता की मैं जो मैं बताऊँगा और इसके लिए मैं बच्चों को कहूँगा हमारी जो भारतीय परंपरा में जो ध्यान और मेडिटेशन की जो बात है जो अक्सर करके लोग सोचते हैं कि आध्यात्म ये सब चीज़ें तो हम बुजुर्ग होने के बाद करेंगे लेकिन उन चीज़ों की सफलता वो चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको सफलता के राह में बहुत ही मददगार होती हैं इसके मैंने कई जो है उदाहरण अपने ज्वलंत उदाहरण जो है हमने जो है अपने जीवन में देखे हुए हैं तो मैं अपने विद्यार्थियों से या जो हमारे जो यंगस्टर्स जो हैं उनसे यही कहूँगा कि इस विशेषता पे या इस गुण पर विशेष फोकस किया जाए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को पसंद आया होगा आपकी बातें और इन चीज़ों को ज़रूर अपने अंदर यूज़ करना शुरू कर दीजिए आज ही से ह्यूमन स्किल्स को डेवलप करना शुरू कर दीजिए और कहाँ से आप डेवलप कर सकते हैं उसके हमने रास्ते भी बता दिए आपको आप अपने नज़दीकी किसी भी ऐसे ब्रह्मा कुमारी संस्थान के पास भी जा सकते हैं इन स्किल्स को डेवलप करने के लिए और जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उसे ज़रूर अटेंड कीजिए उसमें भी काफ़ी चीज़ें जो है एक ट्रेनर अपनी सारी कोशिशें करता है कि लोगों को अच्छी बातें दे और उन बातों को उन तक पहुंचाएं तो वो चीज़ें भी हमें सीखनी है और उसके बाद उसे अप्लाई करना इंपॉर्टेंट है जब आप अप्लाई करते हो तो उसका रिजल्ट आपको मिलता है आपको खुशी मिलता है आप करेंगे तो आपको मिलेगा नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा तो ये लॉ है इसके अनुसार आपको चलना है तो राजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ करियर ऑप्शन में इस कार्यक्रम में आपने अपना अनुभव शेयर किया थैंक यू सो मच धन्यवाद धन्यवाद